तिबंध में सदा निवास करते हुए और सदा ध्याय ध्यान व्यवसाय राधा पद सुधा और श्री राधिका के चरणारिंदी की मधुरमा का अपने हृदय में निरंतर ध्यान करते हुए मैं कम निवास करूंगा तो मुख से श्री राधिका नाम का गायन और कानों से श्री राधिका के गुणानविंद का श्रवण और शरीर से श्री वृंदावन में निरंतर निवास और हृदय से निरंतर निरंतर श्री राधिका लीला कथा का, का चिंतन ये इनको मैं श्रवण करते हुए कब विराजमान होऊंगा ये प्रार्थना कर रहे हैं अब दो सौ चौवन में श्लोक में कह रहे हैं आज श्याम श्यामतस्राविवर्णी प्रेमोत्कोंच मुच्चैलपी सर्वोच्चाटनमिव गुखदुखेन पारं कांक्षो दिनकमल क्रुध्यती पा पातो राधा श्री प्रार्थना कर रहे हैं श्री स्वामी जी में श्याम सुंदर से मिलने की अत्यंत अत्यंत उत्कंठा सर्वदा सर्वदा विराजमान है उस मिलने की अत्यंत उत्कंठा में उत्कंठा से युक्त होकर के वे श्री प्रिया विराजमान है श्याम श्यामृत्यमृत रसाव वर्णान जपनती प्यारे से मिलने की उत्कंठा में श्री किशोरी जो हे श्याम हे श्याम हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर ऐसे श्याम श्याम इन अक्षरों का निरंतर निरंतर वे जपन जप जप करती हैं निरंतर निरंतर हे श्याम सुंदर हे श्याम सुंदर ऐसे पुकारती हैं अमृत रस रस्रामी ये श्याम ये नाम जो प्रिया जी के श्रीमुख से प्रकट हो रहा है स्वामी जी के श्रीमुख से जो नाम प्रकट हो रहा है श्याम श्याम ये अमृत रस का निरंतर निरंतर प्रवाह चलाने वाली ये वर्ण है तो श्याम श्याम त्य अमृत रस संस्रामी वर्णान जपंती जहां से अमृत रस का संसरभ हो रहा है अमृत रस निरंतर निरंतर बह रहा है ऐसे शाम शाम इन नामों को निरंतर जप करती हुई श्री प्रिया जी विराजमान हैं, श्री किशोरी जो, स्वामी जो विराजमान है शाम में शाम सुंदर की रूप कांति का ही वे निरंतर ध्यान कर रही है और जैसे काले श्याम रस में सारे रस डूब जाते हैं ऐसे ही श्री श्याम सुंदर में सारे अन्य विषय उन सबों को भुला देती हैं अन्य सारे विषयों में आ आसक्ति श्याम रस में ही डूब जाती है जैसे काला रंग सारे रंगों को दबा देने वाला होता है सारे रंग काले रंग में छिप जाते हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर उनकी प्रीति के आगे श्री स्वामी जी की जितने भी अन्य कर्तव्य और दायित्व तो हैं वे सब श्री कृष्ण प्रीति में ही समाहित हो जाते हैं ये श्याम कहने का तात्पर्य फिर शाम का एक दूसरा अर्थ होता है श्रृंगार रस श्रृंगार रस का भी शाम ये नाम है अर्थात श्री श्याम सुंदर साक्षात मूर्तिमान श्रृंगार रस होकर के विराजमान ऐसे वो श्याम सुंदर उनके नाम का विघ्नतर गायन करती है अमृत रस श्रावी और श्री प्रिया जी के श्री मुख से जब शाम ये नाम निकलता है तो वो तो अमृत रस को प्रकट करने वाला नाम हो जाएगा नाम तो स्वयं ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है परम रसमय है परंतु किसी रसिक के मुख से जब कृष्ण नाम सुना जाता है तो रसिक के मुख से कृष्ण नाम सुनने पर फिर अपूर्ण रूप से उसका प्रभाव प्रकट हो जाता है वो प्रेम का दान करने वाला हो जाता है तो प्रिया श्याम शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण वृंदावन को प्रेम का दान करती हुई विराजमान होती है विरह में उनका श्याम नाम का उच्चारण वह सर्वत्र अमृत रस का संसारा अमृत रस को बहाने वाला होता है ऐसे वर्णों का जब जप करती हुई प्रेमोत्कंठा क्षण मी सरोमांच मुच्च लपनती प्रेम की उत्कंठा में उनमें प्रेम की ऐसी उत्कंठा है कि अपूर्व आनंद में क्षणम अपी प्रत्येक क्षण वे कृष्ण नाम का जप करती हैं और सरोमान्च मुच्च लपनती रोमांच सहित तो उच्च स्वर में श्याम शाम इन शब्दों का वे आचरण करती हैं ये शिवप्रिया के मुख से वाचिक जो अनुभव है वो वाचिक अनुभव और सात्विक अनुभव ये दोनों प्रकार के अनुभव प्रकट हो रहे हैं मुख से प्यारे का नाम लेना श्याम श्याम कहना ये उनके हृदय की व्याकुलता और श्याम सुंदर के प्रति अपूर्व जो आरोप के भाव है उनको प्रकट कर रहा है कि अरे श्याम माने हमको दुख देने के लिए बिरह ताप को प्रदान करने के करने में क्या तुझे कोई आनंद आ रहा है मजा आ रहा है हमको तड़फाने में ये शाम शब्द में कहीं श्याम सुंदर के प्रति आक्षेप के वचन ये भी प्रकट हो रहे हैं तो श्याम माने कभी श्याम सुंदर को रिझाते हुए कहती हैं शाम और कभी आक्षेप करते हुए कहती हैं शाम रिझ करके जब शाम शब्द का प्रयोग करती हैं तो उसका अर्थ है कि काले रंग में जैसे सारे रंग डूब जाते हैं इसी प्रकार तेरे प्रीति में अन्य जगत की जितनी भी आसक्तियां हैं वे विषय आवेश सब समाप्त हो जाते हैं यह शाम का एक अर्थ और शाम का दूसरा अर्थ कि अरे हमको कष्ट देने के लिए कुटिलता का आचरण करने वाले अरे शाम क्यों हम सीधी साधी ब्रिज गोपिकागण उनके प्रति तू यह ऐसा कुटिलता का आचरण कर रहा है तो श्याम श्याम ये शब्द प्रकट हो रहे हैं और कभी श्याम शब्द का तात्पर्य है तू साक्षात मूर्तिमान श्रृंगार रस होकर के विराजमान है ऐसे उन वचनों को क्षण मापी प्रत्येक क्षण कभी आरोप में कभी उत्कंठा में कभी शाम सुंदर के रूप का ध्यान करके उस ध्यान को कहीं स्थिर करने के लिए श्याम शाम शाम शब्द का प्रयोग करती हैं। परंतु शिवप्रिया के मुख से जो प्रेम की सर्वस्व है प्रेम के स्रोत हैं, उनके मुख से जब ये वचन निकलते हैं तो रस का अपूर्ण से संस्राव अपूर्व रूप से प्रवाह प्रस्तुत करते हैं उसका जप करती हुई वे विराजमान हैं। प्रेम की उत्कंठा में सरोमांचम उच्चई लपंती सात्विक भाव के प्रतीक रूप में रोमांच उनके श्री अंग में उत्पन्न हो जाते हैं और उच्चई लपंती कवि श्री श्याम शब्द का उच्च स्वर में वे आलाप करती हैं तो कभी जप करती हैं कभी आलाप करती हैं तो संकीर्तन भी और उपांशु जप भी और जप भी तीनों प्रकार से भी जप कृष्ण नाम का प्रेम की उत्कंठा में जप करती हैं। सर्वत्र है सर्वत्रोच्चाटन मेंधिका सर्वत्र उच्चाटन जैसी प्राप्त हो गई हैं, जैसे किसी ने उनको उच्चाटन कर दिया हो इसी प्रकार सर्वत्र उनके हृदय में उच्चाटन की दशा प्राप्त हो गई है किसी भी जगह उनका चित्त नहीं है केवल श्याम सुंदर में ही चित्त एकाग्र है और किसी भी काम में उनका चित्त नहीं लग रहा है सब जगह से उच्चाटन प्राप्त कर रही सर्वत्र सर्वत्रोच्चाटन में विगता दुख दुखे न पारम आज अपार दुख दुख है उसमें वे डूबी हुई है और कान्न हो दिन कर मलम और वे अन्ना मैने दिन के समय दिन कर मलम क्रुध्यती सूर्य के प्रति क्रोध करती हैं श्री दुख का दुख दुख दुख माने अतिशय दुख उसके पार को पाने के लिए दुख की नृत्य प्राप्त करने के लिए वे सूर्य उसको दोष देती हैं और सूर्य के ऊपर भी क्रोध करती हैं ऐसी वैश्विक राधिका हमारी रक्षा करें रक्षा करें कुंती पात्र तो वैश्वराधिका हमारी रक्षा करती हुई जोशी राधिका प्रातः काल के समय अरुणोदय हो जाए तो सूर्य को अरुणोदय को कहीं गाली देती है कि अरे अरुण तेरे पैर नहीं हैं फिर भी तू सूर्य के रथ को इतनी जल्दी हाक करके यहां ले आया और रात्रि जल्दी बीत गई ऐसे ही दिन में हाय रात्रि में तो तू सूर्य अपने रथ को इतना तेज चलाता है कि रात को होने ही नहीं देता और जल्दी से रात को बिता देता है और दिन में आकर के इतना सुस्त हो जाता है कि ये दिन बीत नहीं रहा है यह भाव है उसमें कि प्रातः काल के समय भी सूर्य और अरुण इनको गालियां पड़ती हैं कि इतनी जल्दी क्यों चलता है और दिन में भी गाली पड़ती हैं दिन में भी सूर्य को आक्षेप प्रदान करती हैं कि इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहा है दिन को जल्दी बिताना चाहिए तो रात को बिताने में तो बड़ी जल्दी करता है और दिन को बिताने में अरे सूर्य तू इतनी सुस्ती करता है ये दोनों ही उचित नहीं है दिन तो होना ही नहीं चाहिए जब रात होती तो प्यारे की बंशी श्रवण करके हम तुरंत वृंदावन में पहुंच जाती इसलिए सूर्य को ये अन्ना दिन कर्म अलंक्रदी दिन में सूर्य के ऊपर अत्यंत अत्यंत क्रोध करती हुई जो श्री राधिका विराजमान हैं, उन श्री राधिका की जय हो, जय ऋतुओं का षड ऋतुओं का वर्णन बारह मासा यह प्रेम का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है और सभी जगह सभी ऋतुओं का वर्णन करते हुए उन ऋतुओं में किन्नी को प्रशंसा और किन्नी की निंदा ये कवियों का परम विषय रहा है बारह मा, का वर्णन और वर्णन का ये काव्य का बड़ा विषय रहा है वे परम आनंद का अनुभव करती है और कभी प्रकृति का दर्शन करके उससे विषमता का अनुभव करती है कि हाय हम तो सूख रही हैं और अरे पुष्पो बसंत ऋतु में तुम क्यों खिल रहे हो अरे वृक्षों क्यों खिल रहे हो तो कभी वैषम्य के द्वारा और कभी अपने साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रकृति का वर्णन और उस समय की जो लोक संस्कृति है उस लोक संस्कृति का वर्णन प्रेम का प्रेमीजनों का बड़ा प्रिय विषय रहता है तो यहां पर भी सूर्य जो है उनके साथ में वैधर्म स्थापित करके सूर्य के साथ में द्वेष स्थापित करके सूर्य को यह गाली देती हुई सूर्य की अवहलना करती हुई विराजमान होती है द्वारा श्याम श्याम त्यमृत रस संस्राव वर्णाम श्री श्याम हे श्याम हे श्याम ऐसे अमृत रस को प्रकट करने वाले वर्णों को श्री राधिका प्रकट करती हैं और श्याम शब्द में कभी श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके रीजती हैं कभी श्याम सुंदर साक्षात कामदेव होकर के विराजमान जिन्होंने पूरी लोक वेद की मर्यादा को अपने भीतर छपा लिया है ये उनके गुणों का गायन करती हैं और कभी श्याम शब्द के द्वारा श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप करती है कि तेरे इतनी मलिनता क्यों है जो हम कोमला सुंदरियों को भी तू इतना कष्ट प्रदान करता है तो श्याम श्याम ये तीन भाव शाम में विराजमान रूप का दर्शन करके मोहित तो होना अथवा श्याम कहकर के सारे जगत की जितनी भी लोक वेद की कुल रमणियों की मर्यादा है उस मर्यादा को भुला देना अथवा हमको कष्ट देना और कष्ट देने में तुझे सुख मिलता है हमको रुलाने में क्या तुझे सुख मिलता है ये आक्षेप प्रदान करना ये तीन भाव जहां शाम शाम में निरंतर निरंतर प्रकट हो रहे हैं और इन शाम नाम का कभी मौन रूप में जप करते हुए विराजमान है और कभी प्रेम की उत्कंठा में क्षण में सर मानचम उच्च लपनती किसी क्षण में उत्कंठित होकर के उच्च स्वर में शाम शाम इसका जप करने लगती हैं इसका उच्च स्वर में पुकारने लगती हैं और संकीर्तन करने लगती हैं संकीर्तन में इनके हृदय की जो वेदना है वह विशेष रूप से प्रकट होती है और शाम को पुकारती हैं। श्री राधिका कृष्ण रूप का ध्यान करते हुए मध्यान्न काल में माने पूर्वांध काल में और अपराध काल में सर्वोच्चाटन तो में अन्य किसी कार्य में इनकी इनकी चित्तवृत्ति नहीं लगती है सब कार्यों में से इनका चित्त सहज हट गया है और उच्चाटन दशा को प्राप्त होकर के दुख दुखे न पारम बड़े कष्ट में उस विरह दुख के को पार करना ये चाहती हैं कि जल्दी से ये दिन बीते प्रदोष काल आए और प्रदोष काल में शाम सुंदर की बैंशी बजेगी तो बैंशी बजने पर हम उनके साथ में मिलन प्राप्त कर सकेंगे ऐसे दुख दुखे न पारम बड़े कष्ट से अपने दुख का पार पाने के लिए प्रदोष काल की प्रतीक्षा देखती हैं और दिन करम अलंक्रद्धित सूर्य को भी उल्हाना देने लगती हैं सूर्य के ऊपर भी क्रोध करने लगती हैं कि जिस समय अपने रथ को धीमा चलाने की जरूरत है उस रात्रि में तो इतनी जल्दी रथ को हाकता है दौड़ाता है कि हम प्यारे का मुख भर करके हृदय भर करके नैन भर करके दर्शन भी नहीं कर पाती हैं और इतने में दिन हो जाता है का समय हो जाता है और जब हम प्यारे के वियोग में उनसे दूर होकर के विराजमान हैं वे गौचारण करने के लिए जाते हैं और लौट करके आएंगे उस समय तू जानबूझ करके रथ को इतना धीमा चलाता है कि रात्रि दिन ही पूरा नहीं होता है और बड़े कठिन से दिन व्यतीत होता है तो क्षण से युग शत में वो विरा में एक एक क्षण युग शत सदी का व्यतीत होना और मिलन में कल्प रात्रि का क्षण सदी का व्यतीत हो जाना ये महाभाव का जो लक्षण है वो लक्षण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ये ऐसी वेश्या राधिका पात्र राधा कृपा करके मेरे मेरी रक्षा करें अर्थात मुझे अपने चरण सेवा प्रदान करें निकट सेवा प्रदान करें जिससे मैं उनकी सेवा करने में समर्थ हूं पात्र राधा का तात्पर्य है कृपा करके मुझे वे अपनी हृदय की संगनी बनाए और मैं उनके हृदय को किसी प्रकार धैर्य प्रदान कर सकूं तो यहां उत्कंठा का जो भाव है वो विशेष रूप से प्रकट किया गया है मिलन की उत्कंठा ये श्री प्रिया जी की दिखाई गई आगे कह रहे हैं स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है विरह में नायिका की यही दशा हो जाती है उस स्वभाव का यहां वर्णन है और फिर दिन कर मलम क्रुध्यति इसमें अनेक अनेक भाव छिपे हुए हैं व्यंग्यार्थ छिपे हुए हैं कि रात्रि में तू रथ को जल्दी चला देता है और दिन में धीरे धीरे चला रहा कदाचित गायन्ति प्रतिरथ कला वैभव गति कदाचित ध्यायन्ति सह भविष्य बिलसित अलम मुंचा मुंचे त्य मधुर मुग्ध प्रलपित राधा दिन में कदा नंद राधिक कव में आपकी अंतरंग दासी बन करके आपकी उस भावमयी दशा का दर्शन करूंगी जहां श्री कृष्ण के वियोग में आप अत्यंत उत्कंठता होकर के विराजमान हैं और अत्यंत उत्कंठित होकर के कदाचित गायंती प्रिय रत कला वैभव गति श्याम सुंदर के मिलन काल में जो उनकी अपूर्व चंचलता और अनेक अनेक लीलाओं का विस्तार करने की श्याम सुंदर में जो प्रवृत्ति है उसका अपनी अंतरंग सखी श्री श्यामला जी के साथ में आप जब गायन करेंगी तब तो मैं भी उसे सुनूंगी प्रातः काल के समय श्री प्रिया जागी हैं और उस समय जब बैठी हैं शैया से उठकर के श्री पौर्णमासी जी श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए गई हैं इधर श्री मुखरा और श्री जटला ये दोनों श्री राधिका को जगाने के लिए आई हैं और जगाकर के जब चली गई उस समय श्री श्यामला जी श्री यमुना जी श्री प्रिया जी के पास में आती हैं श्यामला और यमुना ये श्रोत पक्षा दोनों सखीगण श्री प्रिया जी के पास में आती हैं और श्री किशोरी जी से प्रिया जी से उस समय मधुर बचन कहती हैं और श्री राधिका श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन का आनंद प्राप्त हुआ है उस आनंद का इनके सामने वर्णन करती हैं तो श्री राधा का श्यामला का दर्शन करके श्री यमुना जी का दर्शन करके प्रातः काल के समय कहती हैं बोले अली सखी आज तेरा सुबह सुबह दर्शन हुआ है जरूर मेरा ये दिन बहुत मंगलमय व्यतीत होगा और श्री यमुना जी कह रही हैं बोले अरी सखी मंगलमय व्यतीत हुआ है उसके फल तो उसके चिन्ह तो पहले से ही दिख रहे हैं कि तुझे श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त हो गया है तो तू कह रही है कि मेरे दर्शन से दिन मंगल में व्यतीत होगा सो बात नहीं है मंगल की प्राप्ति तो तुझे पहले से ही हो गई है क्योंकि तो तेरे श्रीअंग में श्याम सुंदर से मिलन का आनंद वह अभी भी साक्षी होकर के विराजमान है और सुप्रिया कहती हैं कि अरे वो भाग्य मेरे कहाँ हैं बोल जो तेरे भाग्य हैं वो तो तेरे श्रीअंग तेरे मुख्य जो प्रसन्नता है वह अपने आप उस भाग्य को प्रकट करती हुई विराजमान है सखी श्याम सुंदर कैसे हैं जो तेरे साथ में मिलन प्राप्त करके पढ़ा रहे और उनके मिलन के चिन्ह तेरे अंग में प्राप्त हो रहे हैं और उस समय श्री किशोरी जो श्री श्याम सुंदर के गौरों का गायन करने के लिए विराजमान हो जाती हैं और जो मिलन उस मिलन का अपने मुख से जो आस्वाद है उस अपने आस्वाद का अपने मुख से गायन करने लगती हैं तो उसी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि कदाचित गायंती प्रिय रथकला वैभव गतिम प्यारे की रथकला के अपूर्व वैभव रथकला के अनेक विस्तार उनका श्री किशोरी जो गायन करती हैं कभी कदाचित ध्यांती प्रिय सह भविष्य विलसितम और कभी ध्यान करती हैं कि प्यारे यदि मिले तो मैं उनकी ऐसे सेवा करूंगी तो भविष्य विलसितम भविष्य में जो विलास करेंगी उसकी योजना बना करके कि प्यारे से मैं ऐसे वचन कहूंगी प्यारे की इस प्रकार से सेवा करूंगी उस सेवा के प्यारे के साथ में जो विलास उस विलास का कभी ध्यान करती हुई विराजमान होती हैं भविष्य में जो होगा उसका पहले से ही ध्यान करती हुई विराजमान होती हैं, कभी गायन करती हैं, कभी ध्यान करती हैं, गायन करती हैं श्याम सुंदर के बिलास का ध्यान करती हैं भविष्य में होने वाले मिलन के प्यारे आएंगे वे मुझसे ऐसे कहेंगे मैं उनसे ऐसे कहूंगी मैं उनकी ऐसे सेवा करूंगी ऐसे भविष्य के बिलास का वे ध्यान करती हुई विराजमान होती है ध्यान करते करते श्री श्याम सुंदर के भाव मिलन का मैं ऐसे डूब जाती कि अलम मुंचम मुंचो इति अति है अरे चंचल मेरे अंचल को छोड़ दे छोड़ दे इस समय मैं सूर्य पूजन करने के लिए जा रही हूं पौर्णमासी जी ने कहा है कि सूर्य पूजन कर, कर करने के लिए स्नान करके अप्रस में जब जाओ तो किसी चंचल विलासी काम पुरुष का दर्शन मत करना उसका स्पर्श मत करना पता नहीं है इस समय मैं अप्रस में हूं देव पूजन के लिए जा रही हूं अरे चंचल अरे लंपट तू मेरे अंचल को छूना मत अंधा मैं छू जाऊंगी ये सूर्य पूजन के लिए उपयुक्त अवसर में मैं इस समय अपरस में विराजमान हूं सबसे असंपृक्त होकर के देव पूजन के लिए जा रही हूं तुम चंचल का स्पर्श वह मेरे लिए बाधक होगा शास्त्र के विरुद्ध होगा अतः अलम मुंचे मुंचे मेरे मार्ग को छोड़ दो छोड़ दो हमारे मार्ग में आगे विराजमान मत हो और ऐसे कहकर के जिसमें जा रही हैं और यदि श्याम सुंदर न चाहते हुए भी यदि प्रिया जी को रोकना चाहें और उस समय श्री ललता आकर के श्याम सुंदर के आगे खड़ी हो जाएं तो श्री श्याम सुंदर के साथ में अनेक अनेक वार्तालाप करती हुई जब विराजमान हो रही हैं और श्याम सुंदर यदि ललता का स्पर्श करने तो ललता का स्पर्श करने पर श्री ललताजी कह रही हैं कि हा इस लंपट ने मेरा स्पर्श कर लिया अब मैं क्या करूं तुंग विद्या तू सारे वेदों को जानने वाली है विद्या को जानने वाली है लंपट के स्पर्श करने पर शुद्धि की कैसे प्राप्ति हो इसका कोई उपाय कर और उस समय शिंग विद्या जी कह रही हैं, बोले अरी सखी शास्त्र कहते हैं कि वृष्ण स्मृति संसारी अपवित्रता को दूर कर देने वाली है अपवित्र पवित्रोवा कोई भी अवस्था में हो स्मरण होने का, हो का उच्चारण करती है और श्री श्याम सुंदर उस समय श्री ललता का पर रहे हैं बोले मैं ही तो विष्णु हूं इसलिए तुम यदि मुझे बुला रही हो तो मैं विष्णु स्वभाव धारण करके तुरंत ही तुम्हारे पास में उपस्थित हो करके तुमको आत्मसात करने के लिए आगे बढ़ हूं और उस समय श्री किशोरी जो ये ललता से कहती हैं बोले अरी सखी पौर्णमासी जी ने ये कहा था कि देव पूजन के लिए जब तुम जाओ यज्ञ के लिए घी लेकर के यदि दही माखन लेकर के जाओ तो पवित्र होकर के जाना और वहां पर किसी लंपट के साथ में वार्तालाप मत करना और तूने ने वार्तालाप नहीं तूने तो इनके साथ में पूरा झगड़ा किया है युद्ध किया है वाक युद्ध किया है इसलिए तू दूर हट दूर हट हमको मच्छू ना और श्री कह रही हैं बोले रे सारी सखियों ने मुझे छेक दिया मुझे अपने से अलग हटा दिया अब मैं क्या करूं कोई उपाय बताओ फिर मन में विचार करती हैं नीति ये कहती है कि न दोष पंच हो पंचवी पांच पंचमिल की जाए काजा और हारे जीत ना आवे लाजा तो श्याम सुंदर से कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर आप जैसे आपने मेरा स्पर्श किया है ऐसे इन पांचों सखियों का भी स्पर्श कर लो और ऐसे कहकर के सब श्री श्याम सुंदर उस समय जितनी भी साथ की सारी सखी हैं, उन सखियों का भी स्पर्श कर लेते हैं और श्री ललिता जी ताली बजाती हुई कह रही हैं। अब तो बड़ा आनंद हुआ अब हम सब एक सी हो गई जी उस समय कहती है कि जो दुष्ट होता है वो सब जगत को भी दुष्ट बना देना चाहता है अरे राधिका अरे ललता तू तो भ्रष्ट हुई और तू सब को भी भ्रष्ट कर रही है परंतु अब हमारे लिए विष्णु स्मरण वही एकमात्र साधन है ऐसा कहकर के सब विष्णु विष्णु विष्णु ऐसा कहकर के विष्णु स्मरण करने लगती हैं तो यहां पर अलम मुंचे मुंचे मधुर मुग्ध प्रलपित श्याम सुंदर दूर हटो दूर हटो ऐसा कहकर के मधुर प्रलाप करती हुई विराजमान होती हैं श्या श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन की लीला उस मिलन की लीला का स्मरण करती हुई विराजमान हो रही है मैं श्री राधा दिनम इह श्री राधिका दिन को व्यतीत करती हुई यहां पर मुग्ध प्रल मुग प्रलाप करते हुए दिन को व्यतीत करती हुई श्री राधिका विराजमान हैं ऐसी श्री राधिका आप मुझे कब आनंद नहा कब मुझे आनंदित करेंगी तो कलाचित गायंती कभी श्री श्यामचंदर के गुणों का गायन करती हुई रतकला वैभव गति श्याम सुंदर के रथकला वैभव उनका गायन करती हुई प्रातकाल के समय श्री श्यामला श्री जी के साथ में मधुर मधुर जो प्रलाप, उन मधुर प्रलाप को करती हुई श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन उस मिलन के परम सुख को जो सेवा इन्होंने श्याम सुंदर की, की है उस सुख सेवा का कहीं गायन करती हैं और अपने हृदय के भाव को अपनी अनुभूतियों को श्री श्यामला जी के साथ में ये कहीं बांटती हैं उन अनुभूतियों का वर्णन करती हैं तो कवि मधुर स्वर में गायन करना प्रारंभ करती हैं पूरी रथकला वैभव गति श्याम सुंदर के साथ में रथकला का जो वैभव उसकी गति का ये गायन करती है कदाचित ध्यांती प्रिय शाह भविष्य विलसितम और कभी ध्यान करने के लिए बैठती हैं तो श्याम सुंदर के साथ में रात्रि में जो विलास होगा उस विलास की कल्पना करते हुए उनका ध्यान करती हैं और ध्यान करते करते वो ही सारी लीलाएं इनके हृदय में स्फुर्त हो जाती हैं कैसे अनेक प्रकार से अमित प्रकार से अमित सेवा श्री श्याम सुंदर की करूं ये वे ध्यान करती हैं और अलम मुंशन मुंचे अति मधुर मुग्ध प्रल कभी ध्यान करते करते ही वे उन भावों को ही अपने हृदय में धारण कर लेती हैं और कहती हैं अलम मुंचे मुंचे, अरे चंचल हमारे मार्ग को छोड़ दो हम देव पूजन करने के लिए जा रही हैं हम इस समय अपरस में है हमको छूना मत और श्री श्याम सुंदर जब ललता को छू लेते हैं तो श्री ललता जी भी अन्य जितनी भी सखी हैं उनको भी छी लेती हैं और उनको छीने पर सब सखी कह रही हैं कि अब हम क्या करें बोले श्री तुंग विद्या जी कह रही हैं अरे सखी विष्णु स्मरण ही सब कुछ है और श्री श्याम सुंदर ये कह करके मैं ही तो विष्णु हूं सब सखियों को छूते हुए और सबका परम्भ करते हुए आप विराजमान होते हैं और उस समय श्री का विशेष रूप से अलम मुंश मुं मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दो ऐसे अति मधुर मुग्ध प्रलाप करती हुई विराजमान होती हैं ऐसे श्याम सुंदर के गोचारण करने पर <laughs> गोचारण करने पर जाते समय ये मुग्ध प्रलाप करते हुए विराजमान होती हैं और किसी तरह से दिन को व्यतीत करती हैं ऐसी श्री राधिका तब हमको परम परम आनंदित करेंगी ऐसा कहते कहते ही फिर श्री पुरुधान सरस्वती प्रार्थना करने लग जाते हैं कि श्री वंद गोविंदूड़ा मणिस्तेणाभ्यधिक परम लक्ष्मी प्रेष्ट पादाबी कैंकनेव रसें नम स्वीक भूयो भूय प्रतिमुहधिस्वाम संप्रार्थे हम बुले श्री स्वामीजो आपसे मेरी ये बार बार प्रार्थना है कि आप कृपा करके मुझे अपनी किंकरी बनाओ श्री प्रवधान सरस्वती जी वे कह रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे अपनी किंकरी बनाओ तुंग विद्या सखी के ही अवतार स्वरूप हो के विराजमान हैं प्रवधान सरस्वती और विवंदना करे हैं श्री गोविंद ब्रज बर बधु वृंद चूड़ा मनसते श्री गोविंद उनकी ब्रिज बरबधु वृंद चूड़ाम श्री ब्रिज रमणियों का जो समूह है उनमें हे श्री राधिके आप चूड़ामणि होकर के विराजमान हो तो ब्रिज बरबध वृंद चूड़ाम ब्रज के जितनी भी बधु गण हैं उन सबों में आप चूड़ामणि होकर के विराजमान हो हे श्री गोविंद आपके श्री चरणारिंद में यह प्रार्थना है कि आप ब्रज के की जितनी भी श्रेष्ठ बधु हैं उनके प्राण धन होकर के आप विराजमान हो क्रोट प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ट पादाब जी लक्ष्मी ही आप कृपा करके करोड़ों पुराणों से भी अधिक श्री राधिका आपकी परम प्रेष्ट होकर के विराजमान हैं उन श्री राधिका के कि कि मैं दासी बनू ऐसा दास्य पाकल के प्रदान करें शाम सुंदर से प्रार्थना की जा रही है कि श्री राधिका का दास से मुझे प्रदान करें ब्रिज बर बधु ते जो श्री राधिका ब्रिजवर बधु ब्रंद की चूड़ामी होकर के विराजमान हैं और आपकी कोटि प्राणाभ्यधिक परम पृष्ठ करोड़ों करोड़ों प्राणों से भी अधिक परम प्यारी होकर के विराजमान हैं ऐसी श्री राधिका के चरण कमलों की मैं दासी बन करके विराजमान हूं कैंकरणादुत नव रसें नव माम स्वीकर वे श्री राधिका कैंकर पूर्वक कैंकर्यपूर्वक दान पूर्वक मुझे स्वीकार करें अर्थात मुझे अपनी किंकरी बना करके स्वीकार करें भूयो भूय ऐसी जो प्रार्थना है वह मैं प्रति बार बारे अध स्वामी हे मेरे पूर्ण स्वामी मैं आपसे बाबा प्रार्थना कर रही हूं तो श्याम सुंदर से भी प्रार्थना प्राप्त करके ये श्री राधिका का कैंकर्य धारण करना यह परमपरम भाग परम परम लाभ है सामान्यतः श्री शक्ति के द्वारा श्री नारायण के कंकने को प्राप्त करना ये सर्वत्र प्रसिद्ध है जब तक श्री शक्ति की प्राप्ति श्री की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कृष्ण की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी पर तो यहां उल्टा हो रहा है यहां कृष्ण कृपा के द्वारा श्री राधिका के कईकर को प्राप्त किया जा रहा है तो पहले आश्रय ग्रहण किया श्री राधारानी का राधा का आश्रय ग्रहण करके श्याम सुंदर की कृपा मिलेगी प्रेम के द्वारा प्रेम के अधिष्ठात्री है श्री राधिका उन राधिका के कंकरी के द्वारा श्री कृष्ण की कंकरी की प्राप्ति होगी परंतु कृष्ण के कंकर से चाह जा रहा है क्या श्री राधिका का कंकर ये आश्चर्य मन जो जगत की जो रीति है वो है सीताराम सीता जी की कृपा के द्वारा राम की कृपा उमा महेश्वर पार्वती जी की कृपा से महेश्वर की कृपा लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी की कृपा से नारायण की कृपा सामान्यतः राधा कृष्ण श्री राधिका की कृपा से कृष्ण की कृपा की प्राप्ति परंतु जब कृष्ण की कृपा की प्राप्ति हो जाए वो भी परम स्थिति नहीं है श्री कृष्ण से प्रार्थना की जाएगी कि आप हमें अंत में श्री राधिका कंकन ही प्रदान करें उसके ऊपर का जो सोपान है परम लक्ष्य वो सोपान श्री राधिका कैंकन में ही परम परम स्थिति साधना की परम परम स्थिति श्री राधिका कैंकन में ही एकमात्र प्राप्त होगी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में सबसे पीछे श्री जानकी जी से प्रार्थना करते हैं कि कबहू को अंब अवसर पाए मेरी और सुध दयाय कछुकरण कथा चलाए के हे अंब जानकी जी का चरण ग्रहण किया कि हे अंब अंब कहकर के अपने सारे दोषों के ऊपर पर्दा डाल दिया क्योंकि कुपुत्रों जाए तो कुछ रिपे कुमाता न मां अपने पुत्र के सारे अपराधों को क्षमा कर देती है उसकी उसका स्वभाव्य ऐसा है तो कुपुत्र कहकर के अपने सारे अपराधों के ऊपर पर्दा डाल दिया फिर अम्ब कह करके मेरे पास में रामजी की कृपा प्राप्त करने का कोई योग्यता नहीं है कोई साधन नहीं है परंतु तो आपकी यदि कृपा मिल जाएगी तो आपकी कृपा के साधन से मैं श्री राम जी का कृपा पात्र बन जाऊंगा तो अंब कह करके संबंध जोड़ लिया और अपने दोषों के ऊपर पर्दा डाल दिया फिर भी मेरे इतने दोष हैं कि श्री राघवेंद्र मेरे ऊपर जल्दी से कृपा नहीं करेंगे इसलिए अवसर पाए जब रामचंद्र जी दीनों के ऊपर दया कर रहे हो ऐसे अवसर पर मेरे दोषों का विचार कर रहे हो ऐसे अवसर पर नहीं जब वे दीनों के ऊपर कृपा कर रहे हो तब मौका देख करके जब उदार हो रहे हो उस समय मेरी और शुद्ध दया भी मेरी भी याद दिला देना और वो भी ऐसे नहीं निर्दयना कचुकरु कथा चलाए कोई थोड़ी सी करुणा में ही कथा चला करके श्री रामचंद्र जी की करुणा को जागृत करके फिर मेरी याद दिलाना तो मेरे मेरा काम बन जाएगा अन्यथा योग्यता की दृष्टि से यदि तब तो मुझ में कोई योग्यता ही नहीं मुझे श्री राम कभी अपनाएंगे ही नहीं परंतु तो आप यदि कह दोगी और वो भी ठीक अवसर पर कहोगे ठीक प्रकार से मेरी बात को प्रस्तुत करोगी तब तो मेरे ऊपर कृपा मिलेगी नहीं तो मुझे कृपा नहीं मिल सकती है तो जगत की स्थिति यह है कि श्री तत्व की कृपा के द्वारा ही श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है परंतु तो यहां नारायण की जब कृपा प्राप्त हो गई तो उसका भी परम फल क्या है कि श्री राधा रानी के चरण दासी को स्वीकार करना तो हे अध स्वामी हे मेरे स्वामी आपसे यही प्रार्थना है और बार बार यही प्रार्थना है प्रति मुह प्र माने बार-बार माने एक बार में भी कई कई बार ये प्रार्थना है कि मैं श्री राधे का मुझे अपने कंकरे में स्वीकार कर ले और मुझे कंकन मैं नित्य नव अनुभूति प्रदान करती हुई विराजमान हो ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करें तो श्री गोविंदा हे श्री गोविंद आप सबके स्वामी होकर के विराजमान हैं गोविंद होकर के विराजमान हैं संपूर्ण पृथ्वी के इस ब्रिज भूमि के स्वामी होकर के विराजमान हैं है, ब्रिज बर बधू बृंद मने श्री राधिका व्रज की जितनी भी बरबधु हैं उन बरबधुगणों के वृंद की चूड़ामी होकर हो के उनके समूह की चूड़ामी होकर के विराजमान हैं। है सर्वश्रेष्ठ बधुओं की चूड़ामि होकर के श्री राधिका विराजमान हैं। कोटिक प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ट पादाब्ज लक्ष्मी वे श्री राधिका आपकी करोड़ों प्राणों से भी अधिक परम प्रेष्ट महालक्ष्मी होकर के विराजमान है परम प्रिय प्यारी होकर के वे प्रेष्ट होकर के विराजमान है उन श्री राधिका के चरण कमलों की लक्ष्मी की मैं दासी बनकर के विराजमान हूं ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा करें और उस दास में मैं नित्य नव रस को प्राप्त करती हुई विराजमान हूं ऐसे आप मेरे ऊपर कृपा करें श्री राधिका का कंकने मुझे प्राप्त हो अद्भुत नव रसे नहीं हो इस कंकने में नित्य नव नव रस विराजमान हो ऐसे नवनव रस को प्रदान करने वाले कंकने को आप मुझे श्री राधिका के द्वारा दिलवा दें ऐसे प्रार्थना कर रहे देशतु निज नाम पद रहेमयी निधा चित्ते किशोरम रुचिकुटम किशोर कनक दुतकनक छबि पटम अब यहां श्री का चरणारिंद में निष्ठा दिखा रहे प्रीता में मैं आपका निरंतर निरंतर ध्यान करता हूं मेरी इस प्रार्थना के द्वारा वे श्री राधिका मेरे ऊपर प्रसन्न हो करके कि ये श्याम सुंदर से बार बार प्रार्थना करता है इस बात से श्री राधिका प्रसन्न हो जाएंगी तो यहां पर एक सिद्धांत रूपण किया कि कृष्ण भजन से श्री राधिका की परम प्रसन्नता श्री कृष्ण का श्री राधिका की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन अनुवाद है तो अनियता में कृष्ण का ध्यान करने पर श्री राधिका मेरे ऊपर अत्यंत कृपा करेंगी देश तो निज वे मुझे अपनी किंकरी बना करके विराजमान करो दृष्टि नाम पदमह राधा सुखमई श्री दबियो दृष्टि नाम सुदूर दृष्टि वाली माने जिनका स्वरूप हम लोगों की दृष्टि से बहुत दूर है ऐसी वे श्री राधिका सुखमयी होकर के मुझे अपनी सेवा प्रदान करेंगी सामान्यतः श्री राधिका की सेवा प्राप्त करना मेरे लिए बड़ा कठिन है एक दुर्लभ वस्तु है दबियो दृष्टि नाम श्री राधिका मेरी दृष्टि में सामने नहीं है परंतु तो फिर भी कैंकर पद को श्री राधिका मुझे प्रदान कर देंगी पद महाराधा सुखमई वे श्री राधिका परम सुखमई हैं और हम जो दूर पड़े हुए व्यक्ति हैं वे भी श्री राधिका के कंकर्य को प्राप्त कर सकते हैं केवल इस विचार के द्वारा कि ये श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा है इसलिए दूर पड़े रहने पर भी श्री राधिका उनकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाएगी निधा एवं चित्ते कुवल रुचिम ब्रह कुटम मैंने अपने चित्त में कुवल रुचिम हे श्री कृष्ण कमल सरी की रुचि वाले नील कमल सर जैसी रुचि वाले वर्ण मुकुटम मयूर मुकुट को धारण करने वाले आप किशोर का ध्यान ध्यान किया है जो दूत कनक पीटक छविपटम जिन्होंने सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है जो किशोर हैं जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है जिनकी अंगकांति नील कमल के समान है ऐसे श्री कृष्ण के रूप का जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे इस कृष्ण ध्यान से प्रसन्न होकर के श्री राधे का मुझे कृपा करके अपने कैंकर्य को प्रदान करेंगी अपनी किंकरी बना करके वे मुझे अवश्य स्वीकार करेंगी तो नीचे पहले कृष्ण का ध्यान वर्णन किया नीचे की दो पंक्तियों में कि निधा एवं चित्ते हे hey श्री कृष्ण मैं आपके रूप का ध्यान करूं आपके रूप को अपने हृदय में स्थापित करूं आप कैसे हैं कुबले रुचिम वर मुकुटकम जो नील कांति वाली रुचि वाले हैं नील कांति हैं और बर मुकुटम जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है जो किशोर आकृति वाले हैं और द्रुत कनक पीटक छवि पटम जो पिघले हुए सोने के कांति वाले सोने की रंग वाले पीतांबर को धारण किए हुए हैं चमकीले केसरी पीतांबर को जो धारण किए हुए हैं ऐसे श्री कृष्ण का जब मैं ध्यान कर रहा हूं कृष्ण को ध्यान में कर ध्यान में ला रहा हूं तो मेरे इस ध्यान को देख करके श्री राधिका अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होंगी कि ये कृष्ण का ध्यान कर रहा है प्यारे का ध्यान कर रहा है अत वे श्री राधिका अपनी कैंकर्य पदवी अपनी कृपा दृष्टि कैंकर्य पद अपनी दासी का पद मुझे प्रदान करेंगी जो दासी का पद दबी और दृष्टि नाम पदम हम सभी के दूर पड़े हुए जो व्यक्ति हैं ऐसे दमीय दृष्टि वाले दूर दृष्टि वाले हम जिन्होंने श्री राधिका का कभी ध्यान भी नहीं किया होगा ऐसे हम लोगों के ऊपर श्री राधिका सुखमई दृष्टि डाल देंगी और हमको अह राधा सुखमयी निज कंकर श्री राधिका अपनी कंकरी पद्मी कब मुझे प्रदान करेंगी तो हे श्री श्यामचुंदर आपके ध्यान करने के परम फल को मैं ये ही चाहती हूं कि श्री राधिका मुझे अपनी किंकरी बनाएं तो श्याम सुंदर के ध्यान का परम फल श्री राधिका कंकर प्राप्त करना ही है एक बहुत बढ़िया ये एक दृष्टि है इस पद के द्वारा कि सर्वोत्तम जो भाव है वो सर्वोत्तम भाव श्री राधा का कंकर ही है शांत रस में श्री कृष्ण को ब्रह्म और परमात्मा रूप में देखा जाए जहां ब्रह्म और परमात्मा रूप में कृष्ण का दर्शन है और भाव संबंध नहीं है उसका नाम है शांत माने राग संबंध रहित कृष्ण का दर्शन कृष्ण का दर्शन ब्रह्म का दर्शन नहीं नारायण का दर्शन नहीं भाव संबंध सहित कृष्ण का दर्शन उसका नाम है शांत रस जहां नंद राजकुमार उनके पुत्र श्री कृष्ण है मैं नंद बाबा की प्रजा हूं और प्रजा होकर के राजकुमार की सेवा करना राजकुमार के महल का मैं एक चाकर हूं यह विचार करके कृष्ण की सेवा करना लौकिक संबंध के द्वारा उसका नाम हो गया दास है। जहां मैं कृष्ण का सखा हूं या सखाओं के अनुगत सखा हूं सखाओं के मंडल का एक सखा हूं इस भाव से कृष्ण की सेवा करना वो हो गया सख्य भक्ति श्री नंदा यशोदा इनका मैं पड़ोसी हूं और जैसे नंदबाबा यशोदा कृष्ण से लाड़ लड़ाते हैं नंद यशोदा के अनुगत्य सहित मैं भी कृष्ण को अपना बालक मानूं और कृष्ण मुझे भी ताऊ चाचा कहकर के संबोधित करें इस भाव से कृष्ण की आराधना करना हो गया बासल परंतु जहां ये चार जो भाव हैं वो कृष्ण के साथ में जुड़े हुए हैं शांत भाव माने ब्रह्म और परमात्मा रूप में कृष्ण का चिंतन दास भाव नंद भवन के सेवक के रूप में श्री कृष्ण का चिंतन सखा भाव कृष्ण के नित्य परकर के अंतर्गत एक सखाओं के यूथ के एक यूथ सखा के रूप में कृष्ण के साथ में मित्रता का भाव और श्री नंद यशोदा इनके पड़ोसी के रूप में श्री कृष्ण के पृथ्वी भी भाव धारण करना ये चार भाव कृष्ण से संबंधित है अब जब कृष्ण की कृपा हो गई तो कृष्ण की कृपा से अंत में सर्वोत्तम जो भाव होगा वो कृष्ण के साथ में नहीं होगा वो राधिका के दासनों में होगा तो अन्यत्र तो जो भाव है वो कृष्ण के दासी के द्वारा कृष्ण की सेवा के द्वारा प्राप्त हो रहा है परंतु तो सर्वोत्तम जो भाव है वो कहाँ है बोले राधिका दासी के द्वारा प्राप्त होगा तो कृष्ण दासी को स्वीकार करें चार भाव के द्वारा या पांचवें भाव राधिका दासी के द्वारा फिर कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करें तो यहां पर निष्कर्ष यही निकल रहा है इस श्लोक के द्वारा कि कृष्ण दासी के द्वारा वस्तु की प्राप्ति सर्वोत्तम रूप में नहीं होती है राधेगा दासी के द्वारा ही सर्वोत्तम भाव की प्राप्ति होती है कृष्ण का जब दास मिल गया तब कृष्ण का ध्यान करने से श्री राधा रानी की दया राधा रानी की कृपा हमारे प्रति उत्पन्न हो जाएगी और तब श्री राधा रानी हमको दास से प्रदान करेंगी इसे सिद्ध हुआ राधिका दास मंजरी भाव वह भाव ही सर्वोत्तम भाव है तो ये एक तार्किक दृष्टि से एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर संकेत में श्री राधिका दास के प्रसंग में श्री प्रोधान सरस्वती जी ने कह दी और वो ये कि चार भाव कृष्ण के दास्य को प्रदान करते हैं परंतु पांचवा भाव वह श्री कृष्ण कृपा से साधक को प्राप्त होता है दोबारा चार भाव कृष्ण के दास्य से प्राप्त होते हैं पांचवा भाव वह श्री कृष्ण जब दास रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो अंत में श्री राधिका दास से वे प्रदान करते हैं वो राधिका दास्य सर्वोत्तम भाव होकर के विराजमान तो चार भावों का परम लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति परंतु कृष्ण कृपा के द्वारा श्री राधिका की कृपा और राधिका की कृपा के द्वारा राधिका का दास्य प्राप्त होना यह परम फल है इसलिए सभी राग भक्तियों में श्री राधिका दास्य वही सर्वोत्तम है हम राधिका दास्य क्यों स्वीकार करें उसके लिए एक बात है कि शांत भक्ति कृष्ण को परमात्मा करके मानना या यह शांत भक्ति इसका लक्ष्य श्री कृष्ण है दास भक्ति अर्थात नंद भवन का मैं एक दास हूं और कृष्ण की सेवा कर रहा हूं इसका लक्ष्य भी कृष्ण की सेवा है कृष्ण है सक्ष भक्ति इसका लक्ष्य भी कृष्ण की सेवा है नंद बाबा यशोदा का पड़ोसी होकर के मैं हूं और जैसे नंद यशोदा श्री कृष्ण के प्रति बासल्य भाव रखते हैं ऐसे मैं भी कृष्ण के प्रति कृष्ण हमारे बालक हैं ये विचार करते हुए उनके प्रति बासल्य भाव रखू या बासल्य भक्ति में भी लक्ष्य कृष्ण हैं परंतु ये सर्वोत्तम नहीं है कृष्ण जिसके ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा करते हैं उसकी कृपा को देख करके जब राधा रानी की कृपा उमरती है तो राधा रानी कृपा करके हमको अपना दास प्रदान करती हैं इसलिए अनर्पित चरी जो भक्ति है वो श्री राधिका प्रदान कर सकती हैं वो अनर्पित चरी भक्ति मंजरी भाव वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान और वो सर्वोत्तम भाव श्री कृष्ण की जब भक्ति की जाएगी तो उसको देख करके श्री राधिका में भी करुणा उत्पन्न हो जाएगी और करुणा उत्पन्न होकर के श्री राधिका अपने दास्य को प्रदान करेंगी इस प्रकार मंजरी भाव एक सर्वोत्तम भाव हो करके विराजमान है यह यहां क्रमशः सोपान के द्वारा पुंखानुपुंख पद्धति के द्वारा सोपान से बड़े सोपान पर जाना उससे ऊंचे सोपान पर जाना इस पद्धति के द्वारा यहां पर यह दिखाया कि कृष्ण के ध्यान करने पर श्री राधिका की कृपा होगी कृष्ण का ध्यान चार प्रकार से किया गया उन चार प्रकार से ध्यान करने पर श्री राधिका की कृपा होगी और राधिका की कृपा होने पर फिर श्री मंजरी भाव की साधक को प्राप्ति होगी ये अंत में निष्कर्ष कि श्री राधिका प्रेम ही परमपरम उपास से हो करके विराजमान है ये इस निष्कर्ष के द्वारा इस पद्धति के द्वारा यह स्थापित किया गया बोलो शावन हरि लाल की जय श्री राधा रानी की जय नेताय हरी बो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राहारमण हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन दिहारी लाल की जय